पैसिफिक आइलैंड्स, दक्षिण अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका की प्राचीन संस्कृतियों में है जब यूरोपीय मिशनरियों ने इसे और सैवेज मानकर प्रतिबंधित कर दिया, तब सर्फिंग की आधुनिक पूर्ण उधार हवाई में हुआ जहां वो 20वीं सदी की एक उल्लेखनीय घटना बन गई आजकल सर्फिंग एक वैकल्पिक खेल जीवन शैली और कला के रूप में उपसंस्कृतियों के प्रतिनिधि करती है जिसका गहरा व्यक्तिगत और जीवन शैली संबंधना प्रभावित होते हैं इसी प्रकार भारत में विशेष रूप में मछुआरों के गांव कोड़ी बेंगड़े में सर्फिंग का अर्थ केवल एक लहर पर फिसलना फिसलने से कहीं अधिक है यह गुणात्मक अध्ययन दर्शाते हैं कि शाखा सर्फ क्लब कोडी बेंगड़े में सर्फर्स और आसपास के समुदाय के सदस्यों के बीच कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य की दौरान को कैसे आकर देता है भारत में मणिपाल की यात्रा की तैयारी करते समय जहा मैं एक सेमेस्टर पढ़ाई के लिए बिताने वाली थी मुझे शाखा सर्फ क्लब की वेबसाइट मिली एक उत्साही सर्फर होने के नाते मैं तुरंत सर्फ क्लब में ठहरने के लिए आकर्षित हो गई मणिपाल में अपने छह महीने के प्रवास के दौरान मेरी रोज मैं रोज शाखा तक जाती जहां मैं अपने महान जुनून का आनंद लेते हुए समुद्र में घंटे बिताया फिर भी शाखा मेरे लिए केवल एक सर्फ क्लब से बढ़कर था क्योंकि यहाँ बनी दोस्तिया और समुदाय के कारण मुझे एक नई भावना मिली एक श्रेत महिला यूरोपियन होने के नाते मुझे एक नया देश एक नए देश में अपनापन महसूस हुआ 1970 सौ सत्तर के दासक में जेकब हेबरार जिनो, जिनको स्वामी के नाम से जाना जाता है और जो और जो जैक्सनविल यूएसए से है ने मैंगलोर भारत में एक सर्फ स्कूल की स्थापना की जहां उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय लोगों को सर्फिंग करना सिखाया भारत में सर्फिंग को नव उप नव उप नि, निवेशक पश्चिम खेल के रूप में देखा जाता देखा जा सकता है क्योंकि इस इसकी शुरुआत भारत में नहीं हुई थी हालांकि देश सर्फिंग के रिकॉर्ड मौजूद है हालांकि देशी सर्फिंग की रिकॉर्ड 1970 में जैक जिन्हें स्वामी के नाम से जाना जाता है और जो यूएसए से हैं में भारत एक सर्फ स्कूल की की स्थापना जहां उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय लोगों को सर्फिंग करना सिखाया भारत में सर्फिंग एक पश्चिमी खेल के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि इसकी शुरुआत भारत में नहीं हुई हालांकि देश सर्फिंग के रिकॉर्ड मौजूद है वर्ल्ड सर्फ लीग 2022 में इंडिया ने अपनी एक टीम भेजी थी फिर भी भारतीय नेतृत्व वालों सर्फिंग को विकास में स्थानीय सिर्फ सर्फ संस्कृति के बनाने की क्षमता है भारत में सर्फिंग एक अंतर जातीय घटना है और विभिन्न प्रकार विभिन्न प्र... भूमियों के लोग लोगों के बीच बातचीत संचार और का प्रोचाहिद को, को प्रोत्साहित करती है जल में भाई बहन और मित्र के रूप में एक साथ रहने की समुदाय की भावना को बढ़ावा मिलता है सर्फिंग जाति रेखाओं के पार एकता की भावनाओं को प्रोत्साहित कर सकता कर सकती है लेकिन यह व्यापक लैंगिक असमानताओं को भी दर्शाती है सर्फिंग एक ऐसा खेल है जो पुरुषवादी लैंगिक मानदंडता द्वारा आकारित होता है और इसके इतिहास में लिंगवाद और भेदभाव दर्ज है भारतीय सर्फर्स के लिए सर्फिंग तक पहुंचने में लिंग आधारित कठिनाए भी लागू होती है उदाहरण के लिए लड़कियों और महिलाओं के लिए यह एक समस्या माना जाता है कि सर्फिंग से त्वचा का रंग काला हो जाता जाता है, है। क्योंकि काली त्वचा को कम सुंदर माना जाता है। सर्फिंग का पर्यावरण और उसके आसपास और उसके आसपास के क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है उदाहरण के लिए प्लास्टिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकट है जो कचरे में विकल्पों की कमी और खराब कचरा प्रबंधन के कारण उत्पन्न होता है। नदियों महासागरों और स्थलीय परिस्थितियों तंत्र पर भी प्रभावित करते हैं सर्फिंग भारत के लिए परिस्थितियों की प्रणालियों पर ध्यान आकर्षित करता है जिसमें सर्फिंग समुद्र सर्फिंग समुदाय की सुरक्षा और प्लास्टिक के प्रसार के प्रसार खिलाफ लड़ाई के लिए एक राष्ट्रीय आवाज के रूप में उभर रहा है स्थानीय सर्फर्स ने समुद्र के साथ गहरा संबंध जो कुछ लोगों के आध्यात्मिक अनुभव के रूप में वर्णित किया है का अनु वेशन किया है। संबंध जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता और और और को प्रस्तुत करते हैं आत्मचिंतन वर्तमान शन में जीने की अनुमति देते हैं कुछ ध्यानओं ने व्यक्तियों को भले बुरे और मानसिक स्वास्थ्य पर सर्फिंग के चिकित्सात्मक क्षमता की अनुवेषण की है जैसे कि क्रोध डिप्रेशन और तनाव को कम करने के साथ, कम करना साथ ही अधिक नींद का गुण बात इस पोस्ट में वर्णित अनुसंधान को अनुसंधान भी कम लगते हैं लगता है अनुसंधान अनुसंधान लागत में मानसिक स्वास्थ्य समर्थन और हस्तक्षेप को सुधारने के लिए अंत दृष्टि प्रदान करते करने की आदेश रखता है जो कि समुद्री क्षेत्रों में मछुआरों समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और संसाधनों की भी के बावजूद डिप्रेशन चिंता और आत्महत्या की जोखिम की उच्च दरें होती हैं। शाखा सर्फ क्लब का अनुसंधान यह अध्ययन शाखा सर्फ क्लब में आयोजित किए गए किया गया था जो कि दक्षिण पश्चिम भारत के कर्नाटक राज्य में कोड़ी बेंगड़े के स्थाये एक छोटे मछुआरे गांव में जिसमें 8,500 लोग निवास करते हैं अरब सागर और स्वर्ण नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित गांवों के दोनों ओर है शाखा सर का नाम हवाई इशारों में हैंग लूज या ढीले से लेना के बाद रखा गया है जो विकल्प के दृष्टिकोण को समुद्री तट पर स्वतंत्रता की स्वतंत्रता के गले लगाने, अच्छे को फैलाने और धारा के साथ सीखने का डर है। यह 2007 में इशिता और तुषार द्वारा स्थापित किया गया था, जो मुंबई से आते हैं और स्वामी नामक व्यक्ति से मंत्रा सर्फ क्लब में सर्फिंग की मूल बातें सीखते हैं वे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में अध्ययन करते समय सर्फ को खुद ही से सीखते रहे और अपने साथियों अपने साथी छात्रों को पाठ देने लगे प्रारंभ में विदेशी लोग सर्फिंग करने आते थे लेकिन अब स्थानीय बच्चे और पड़ोसी शहरों के व्यक्ति भी सर्फिंग सीख रहे हैं सिर्फ सर्फ संरचना समुदाय आधारित है और जहां समुदाय के सदस्य एकत्र होते हो सकते हैं वह महत्वपूर्ण स्थान बनता है स्थानीय बच्चे मुफ्त सर्फ और स्केटिंग को सब प्राप्त करते हैं और चारों ओर की समुदाय को सदस्यों सदस्यों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है शाखा विभिन्न प्रतिष्ठित भूमियों को, के लोगों की, लोगों को एक साथ आने पर सर्फिंग और स्केटिंग जैसी गतिविधियों में भाग लेने के अवसरों के कारण समुदाय के भीतर एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है यह अध्ययन के दृष्टिकोण वादी दृष्टिकोण को का उपयोग करता है जो प्रतिभागियों के जीवित अनुभवों को उजगार करने पर बल देते हैं ताकि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर धारणाओं और धारणाओं के कैप्चर धारणाओं को कैप्चर किया जा सकता है मैंने समुदायों के सदस्यों और सरफर्स के साथ 16 साक्षात्कार किए जो शाखा सर्फ क्लब में समर्थन करने या करने या उपयोग का अनुभव रखते हैं। इसके अलावा मैंने ऑटो यूज़ करके शाखा सर्फ क्लब में छह महीने गुजारे सर्फिंग स्केटिंग और संबंधों को बनाने में इसलिए मैं उन विचारों और अन्वेषण और सजा करती हूं जो मैंने अपने शाखा के में यात्रा के दौरान किए जहा मैंने खुद को लहरों और और जीवंत समुदायों में प्रवेश किया अनुसंधान मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना सर्फिंग ने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर समग्र उच्च प्रभाव डाला है शाखा सर्फ क्लब में सर्फिंग के माध्यम से अंतर्व्यक्तिगत कैलाश व्यक्तिगत कैलाश और सामाजिकता पर गहरा प्रभाव नोट किया गया है शाखा में सर्फिंग सिर्फ लहरों को पकड़ने से अधिक है और शाखा की भूमिका सिर्फ एक स्कूल से भी परे है भाग्यों ने शाखा में पारिवारिक वातावरण का उल्लेख किया जो एक आत्मसंपूर्ण की भावना को निर्मित करते हैं। आसपास के समुदायों के सदस्यों के बीच संचार को बढ़ावा मिलता है जिसमें संवाद को बढ़ावा देने पर विशेष दिया गया है। शाखा में सभी लोगों के व्यक्तियों को काम संबंधित कार्यों पर केवल चर्चा करने के लिए ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करने के लिए भी मिला है शाखा सर्फ क्लब का समुदाय संवादों पर प्रभाव सम्मान्यता शारीरिक स्थानों को के द्वारा उपयुक्त स्थान प्रदान करने के माध्यम से और उन्हें केंद्रीय समूह संगठन के रूप में काम करने में आगे बढ़ावा दिया जाता है हम सभी साथ बैठते हैं मैं और सब विभिन्न उम्र के लोग विभिन्न जातियों के लोग सब मौजूद होते हैं हम सभी यहाँ एकात्र होते हैं मैं लोगों को देखकर काफी खुश खुशी महसूस करती हूँ जब मैं शाखा में आती हूँ मैं बोलती हूँ मैं बातचीत करती हूँ ये हमारी पड़ोसी 66 वर्षीय महिला जो शाखा के लिए दोपहर का खाना बनाती है बनाने की जिम्मेदारी रखती हैं। हमसे कह रही थी और इसके अतिरिक्त शाखा कोड़ी बेंगड़े में पांच पड़ोसियों परिवारों के साथ स्थिर रोजगार सुरक्षा और बेहतर काम के काम क्षेत्रों के, के रूप में काम करते हैं उल्लेखनीय रूप से मछुआरों क्षेत्र में पूर्व में नौकरी कर रहे प्रतिभागियों द्वारा अनुभवित तनाव, नौकरी की असुरक्षता और खराब काम के के परिसर को उनके मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक रूप में प्रकट हुआ के रूप में 27 वर्षीय कॉम्पोस्ट प्रबंधक की यात्रा जो पहले एक ट्रैवलिंग नाव पर मछुआरा था जिसके मानसिक स्वास्थ्य की कटनाएं के तहत प्रभावित हो गया था। साल की उम्र में उसने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने पिता के शराबपन में के शराबन के बीच में स्कूल छोड़ दिया सर्फिंग की खोज करते समय और शाखा में सिर्फ शिक्षक के पद पर शुरू करने पर उसके जीवन उज्जवल दिशाओं में बदल गया आज केवल अपने परिवार का पालन पोषण करता है जो कोडी बेंगड़े के उत्तर में एक घंटे की दूरी पर रहते हैं बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य में नई भी महसूस करता है सर्फिंग ने मेरे मानसिक स्वास्थ्य में मदद की जब मैं तनावित होता हूँ या कुछ भी होता है मुझे तो मैं अपने बो, अपना बोर्ड लेकर समुद्र की ओर चले जाता हूँ और सिर्फ पानी में धीरज बनाए रखता हूँ जब मैं पानी में होता हूं अगर मैं कोई अच्छी लहर पकड़ लेता हूँ तो मैं कुछ और नहीं सोच पाता हूँ मैं सिर्फ यही खुशी में होता हूँ कि वो अच्छी लहर मुझे मिल गई वर्षीय पुरुष कोडी में एक घंटे की दूरी पर मछली पकड़ने के गांव में जन्मे शाखा लव में सर्फिंग और अन्य गतिविधियों के मानव प्रकृति संबंध पर प्रभाव डालती है पानी के साथ पहले के डर को समुद्र की ऊर्जाओं के प्रशांत प्रशंसा में किया गया है। सर्फिंग पहले से ही से ही मछली पकड़ने संबंधित अनुभवों से प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संबंधे संबंधों को बढ़ावा देता है यहां मछली पकड़ने वाले समुद्र के साथ सांस्कृतिक संबंध को दर्शाते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में ज्ञान और समुद्र की क्षमताओं की करते हैं। फिर भी प्रतिभागी ये व्यक्त करते हैं कि सर्फिंग एक गहरा तरीका प्रस्थापित करते हैं जिससे समुद्र और प्रकृति के साथ एक आंतरिक संबंध बनाया जा सकता है जो परिवर्तित सीमाओं को पार करते हैं आनंद, समानता और प्राकृतिक दुनिया, दुनिया के साथ एक संवेदनशील संपूर्ण शान को संभव बनाते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में ये संबंध जागरूकता उत्पन्न करते हैं और समुद्र की सुरक्षण के लिए एक जोश पैदा करते हैं। आप आप आप प्रक्रिया में रहें। आप आसपास सम्मान करें। आप जानते हैं कि आप आपके आसपास मौजूद प्राकृतिक तत्वों का सम्मान करें अगर आप प्राकृतिक प्रकृति का सम्मान करते हैं तो प्रकृ आपको प्रकृति से सम्मान प्राप्त होता है आप प्रकृति से प्यार और देखभाल प्राप्त करेंगे आपके प्रकृति द्वारा भोजन प्राप्त होगा आप जानते हैं यही अंतिम लक्ष्य है कहते हैं एक 35 वर्षीय सर्फर जो मुंबई से हैं। सर्फिंग के पहुंच और भागीदारी में लैंगिक संबंधित असमानताओं कई प्रकार के बाधाओं के कारण सामान्य सामने आती हैं, जिसमें समुदाय के स्वीकृत सीमित सीमित रेल सीमित रोल मॉडल्स और नीतिया शामिल हैं। बाधाओं स्थानीय महिलाओं के सर्फिंग में भागीदारी की विशेष रूप से प्रभाव, प्रभावित प्रभावित करती हैं, जबकि कोड़ी बेंगड़ी गांव के पुरुष सर्फर हैं, स्थानीय महिलाओं की पानी में भागीदारी सीमित है। भागीदारी में इस लैंगिक असमानताओं ने सिर्फ सर्फिंग के पहुंच में असमताओं को हाईलाइट किया ही नहीं बल्कि यह उनके मानसिक कल्याण पर सीधे प्रभाव प्रभावों को भी दर्शाए हैं क्योंकि वे सर्फिंग के पोटेंशियल लाभों लाभों के को से, लाभों से महसूस कर रहे हैं समर्थन में विभिन में विभिन्न अंतर्मन अंतर्व्यक्तित्व सामाजिक पर्यावरणीय और समुदायिक स्तरों पर व्यापक प्रभाव प्रभावे का जटिल संयोजन शाखा सर्फ क्लब के प्रभावों के करते हैं, जो व्यक्तियों और समुदाय दोनों को फैलाता है। हालांकि व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के आयाम उनके गतिनिधियों में भागीदारी का स्तर और शाखा सर्फ क्लब के स्थान के आधार पर होता है साथ ही लोगोंग यू कैन फाइन द लिंक टू दर्स्ट इन ऑफ दोड